गीता तत्वचिंतन छिहत्तरवा प्रवचन मन और उसका निग्रह गीता अध्याय 6, श्लोक 33 से छत्तीस 303 मन की चंचलता को लेकर अर्जुन का प्रश्न अर्जुन उवाच यो योगस्तया प्रोक्त साम्य मधुसूदन एक हम न पशा चंचल चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलव निग्रह अर्जुन बोला हे hey, मध्यूदन आपके द्वारा समत्व के रूप में यह जो योग बताया गया है मन के चंचल होने के कारण मैं उसकी टिकने वाली स्थिति नहीं देखता हूँ क्योंकि हे hey, कृष्ण मन चंचल है मथ देने वाला हठीला और बलवान है उसका निग्रह में वायु के निग्रह के समान अत्यंत कठिन मानता हूं पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने योगी के समत्व भाव का वर्णन किया उसे सुनकर अर्जुन को कोई प्रेरणा नहीं मिली संभवतः श्री कृष्ण ने सोचा था कि अर्जुन साम्य स्थिति का वर्णन सुनकर उत्साहित होगा और उसे प्राप्त करने की इच्छा उसमें जन्म लेगी पर वैसा नहीं होता अर्जुन को लगता है कि मन के चंचल रहते ऐसी स्थिति कैसे मिल सकती है जिस समत्व योग की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं वह तो मन से ही संबंधित है मन यदि शांत होता है तो समत्व योग को साधना सच सकती है पर जब मन के अशांत मन ही अशांत बना हुआ है तब आपने समत्व के रूप में जिस योग का प्रतिपादन किया है वह कैसे सधेगा फिर यदि ध्यान योग की साधना से अष्टांग योग की बहिरंग साधना के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की सहायता से मन धारणा में थोड़ा सक्षम हुआ भी तो वह तो थोड़े ही क्षणों के लिए होगा वह कोई स्थिर दीर्घकाल टिकने वाली स्थिति नहीं होगी 304 मन के चार विशेषण अर्जुन का कथन अपने स्थान पर पूर्णतः सही है हम योग की चरम स्थिति का कितना ही लिभावना वर्णन क्यों न करें वह हमारी आज की मनस्थितियों के लिए तो कवि कल्पना मात्र ही है अर्जुन चौ तीसवें श्लोक में अपने कथन की पुष्टि में जो युक्ति प्रस्तुत करता है वह अकाट्य है वह मन के लिए चार विशेषण लगाता है चंचल मंथनशील बलवान और हठी मन की चंचलता जग जाहिर है उसकी उपमा स्वामी विवेकानंद ऐसे बंदर से देते हैं जिसने शराब पी है और फिर जिसे बिच्छू ने डंक मार दिया है एक तो बंदर वैसे ही चंचल होता है फिर शराब पीकर उसके उन्मत्त हो जाने से चंचलता कितनी बढ़ गई उसके ऊपर बिच्छू उसे डंक मार दे अब ऐसे चंचल मन को कैसे वस में किया जाए यदि मन मात्र चंचल होता तो भी कोई बात थी वह तो प्रमाथ है उसका स्वभाव मत देने का है जब वह अपनी आसक्ति के किसी विषय की ओर जाता है तो उसे रोकना संभव नहीं वह इंद्रियों को उसी प्रकार मथ कर विक्षुब्ध कर देता है जैसे मथानी दही को अब उसमें काम क्रोध आता है तो सारे रक्त को मानो खोला देता है प्रश्न उठता है कि क्या तब हम चुपचाप बैठे रहें और मन को अपना खेल खेलने दें? क्या उसे बलपूर्वक रोकने की चेष्टा न करें अर्जुन कहता है कि करोगे कैसे वह तो अत्यंत बलवान बलवत है मन से बल में कौन पार पा सकते सकता है तो फिर मन को समझा कर ठीक रास्ते पर ले आओ यह भी कहाँ संभव है वह हठी हठम जो है बड़ा अड़ियल है किसी की बात नहीं मानता उसे जो अच्छा लगता है वही करता है इसलिए अर्जुन मन के निग्रह को वायु के निग्रह के समान दुष्कर मानता है उसने तो पूर्व में भी अपनी कठिनाई बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा था किसके द्वारा प्रेरित होकर मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त होता है मानो वह बलपूर्वक उसमें लगा दिया गया हो फिर यहाँ पर अर्जुन का यह भी संकेत हो सकता है कि भगवान आप ही तो मन को चंचल और अस्थिर बतलाते हैं ऐसी दशा में यह साम्य योग व्यवहार में कैसे उतारा जा सकता है अर्जुन के ही समान हमें भी यही लगता है कि मन को वश में लाना असंभवशाही है अर्जुन की बात को भगवान कृष्ण काटते नहीं हैं अपितु तो एक प्रकार से उसका समर्थन ही करते हैं किंतु साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि ऐसे दुर्जान्त मन को भी अपने अधिकार में लेने का उपाय है